श्री श्री चैतन्य चरितावली भक्त कालिदास पर प्रभु की परम कृपा नैषा मतिस्ताव्रमाघ्रिमी नर्थापमोद महीयसा पादरजोषेक निष्किचनाव श्रीमद्भागवत जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है ऐसे परम पूजनीय भक्त महापुरुषों के चरणों के नीचे की धूल को जब तक सर्वांग में लगाकर उसमें स्नान न किया जाए तब तक किसी को भी प्रभुपाद पद्मों की प्रीति प्राप्त नहीं हो सकती वैष्णव ग्रंथों में भक्त पद रज भक्त पादोदक और भक्तों भक्तोिष्ट द्रव्य इन तीनों का अत्यधिक महात्म वर्णन किया गया है श्रद्धालु भक्तों ने इन तीनों को ही साधन बल बताया है सतम जिन्हें इन तीनों वस्तुओं में पूर्ण श्रद्धा हो गई जिनकी बुद्धि में से भक्तों के प्रति भेदभाव मिट गया जो भगवत स्वरूप समझकर सभी भक्तों की पद धूलि को पूर्वक सिर पर चढ़ाने लगे तथा भक्तों के पादोदक को भक्तिभाव से पान करने लगे वे निहाल हो गए उनके लिए भगवान फिर दूर नहीं रह जाते उनकी पद धूलि की लालसा से भगवान उनके पीछे पीछे घूमते रहते हैं किंतु इन तीनों में पूर्ण श्रद्धा होना ही तो महाकठिन है महाप्रसाद गोविंद भगवन नाम और वैष्णवों के श्री विग्रह में पूर्ण विश्वास भगवत कृपा पात्र किसी विरले ही महापुरुष को होता है जो दूध पीने वाले बनावटी मजनू तो बहुत से घूमते हैं उनकी परीक्षा तो कटोरा भर खून मांगने पर ही हो सकती है वे महापुरुष धन्य है जो भक्तों की जाति पाति नहीं पूछते भगवान में अनुराग रखने वाले सच्चे भगवत भक्त को वे ईश्वर तुल्य ही समझकर उनकी सेवा पूजा करते हैं भक्त प्रवर श्री कालिदास ऐसे ही परम भागवत भक्तों में से एक जगतवंद श्रद्धालु भक्त थे उनकी अद्वितीय भक्ति निष्ठा को सुनकर सभी को परम आश्चर्य होगा कालिदास जी जाति के कायस्थ थे उनका घर श्री रघुनाथ दास जी के गाँव से कोष डेढ़ कोष भेद भेदा या भदुआ नामक ग्राम में था जाति संबंध से वे रघुनाथ दास जी के समीप और संबंधी थे भगवान नाम में इनकी अन्य निष्ठा थी उठते बैठते सोते जागते हंसते खेलते तथा बातें करते करते भी सदा इनकी जीवा पर भगवन नाम ही विराजमान रहता हरे कृष्णा हरे राम के बिना ये किसी बात को कहते ही नहीं थे भगवत भक्तों के प्रति इनकी ऐसी अद्भुत निष्ठा थी कि जहाँ भी किसी भगवत भक्त का पता पाते वही दौड़े जाते और यथाशक्ति उनकी सेवा करते भक्तों को अच्छे अच्छे पदार्थ खिलाने में उन्हें परमानंद का अनुभव प्राप्त होता भक्तों को जब ये श्रद्धापूर्वक सुस्वादु पदार्थ खिलाते तो उनके दिव्य स्वादों का ये स्वयं भी अनुभव करते स्वयं खाने से इन्हें इतनी प्रसन्नता नहीं होती जितनी कि भक्तों को खिलाने से भक्तों को खिलाकर ये स्वयं उनका उच्छिष्ट महाप्रसाद पाते कोई कोई भक्त संकोचवश इन्हें अपना उच्छिष्ट नहीं देता तो ये उनके बर्तनों को ही चाटते उसी महाप्रसाद को पाकर ये अपने को कितार से समझते निरंतर भगवान नामों का जप करते रहना भक्तों का पादोदक पान करना उनकी पद धूलि को मस्तक पर चढ़ाना और उनके उच्छिष्ट महाप्रसाद को पूर्ण श्रद्धा के साथ पाना ही ये इनके साधन बल थे इनके अतिरिक्त ये योग यज्ञ तप पूजा पाठ अध्ययन और अभ्यास आदि कुछ भी नहीं करते थे इनका विश्वास था कि हमें इन्हीं साधनों के द्वारा प्रभु पाक पद्मों की प्रीति प्राप्त हो जाएगी ऐसा इन्हें दृढ़ विश्वास था इसमें बनावट बनावट की गंध तक भी नहीं थी इनके गांव में ही एक झा नाम के भूमिमाली जाति के शुद्ध भगवत भक्त थे उनकी पत्नी भी अत्यंत ही पतिपरायणा सती साध नारी थी दोनों ही खूब भक्ति भाव से श्री कृष्ण कीर्तन किया करते थे एक दिन भक्त कालीदास जी उन दोनों भक्त दंपति के दर्शनों के निमित्त उनके घर पर गए उन दिनों आमों की फसल थी इसलिए वे उनकी भेंट के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सुंदर आम ले गए थे प्रतिष्ठित कुलोद्भूत कालिदास को अपनी टूटी झोपड़ी में आया देख उस भक्त दंपति के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा उन दोनों ने उठकर कालीदास जी की अभ्यर्थना की और उन्हें बैठने के लिए एक फटा सा आसन दिया कालीदास जी के सुखपूर्वक बैठ जाने पर कुछ लज्जित भाव से अत्यंत ही कृतज्ञता प्रकट करते हुए झाड़ू भक्त कहने लगे महाराज आपने अपने पद धूलि से इस शुद्ध्राधम की कुटी को परम पावन बना दिया आप जैसे श्रेष्ठ पुरुषों का हम जैसे निज जाति के पुरुषों के यहाँ आना साक्षात भगवान के पधारने के समान है हम एक तो वैसे ही शुद्ध हैं दूसरे धनहीन फिर आपकी किस प्रकार सेवा करें आप जैसे अतिथि हमारे यहाँ काहे को आने लगे हम आपका सत्कार किस वस्तु से करें आज्ञा हो तो किसी ब्राह्मण के यहाँ से कोई वस्तु बनवा लावें कालीदास जी ने कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा आप दोनों के शुभ दर्शनों से ही मेरा सर्वश्रेष्ठ सत्कार हो चुका यदि आप कृपा करके कुछ करना ही चाहते हैं तो यही कीजिए कि अपने चरणों को मेरे मस्तक पर रखकर उनकी पावन पराग से मेरे मस्तक को पवित्र बना दीजिए यही मेरी आपसे प्रार्थना है इसी के द्वारा मुझे सब कुछ मिल जाएगा अत्यंत ही दीनता के साथ गिड़गिड़ाते हुए झाड़ू भक्त ने कहा स्वामी आप यह कैसी भूली भूली सी बातें कर रहे हैं भला हम जाति के शूद्र धर्म कर्म से हीन आपके शरीर को स्पर्श करने तक के भी अधिकारी तो नहीं हैं फिर हम आपको अपने पैर कैसे छुआ सकते हैं हमारी यही आपसे प्रार्थना है कि ऐसी पाप चढ़ाने वाली बात फिर आप कभी भी अपने मुंह से न निकाले। इससे हमारे सर्वनाश होने की संभावना है कालिदास जी ने कहा जो भगवान का भक्त है उसकी कोई जाति नहीं होती वह तो जाति बंधनों से परे होता है उससे श्रेष्ठ कोई नहीं होता वही सबसे श्रेष्ठ होता है इसलिए आप जाति कुल का भेदभाव न करें आप परम भागवत हैं आपकी पद धूल से मैं पावन हो जाऊंगा आप मेरे ऊपर अवश्य कृपा करें झाड़ू भक्त ने कहा मालिक आपके इस बात को मैं मानता हूं कि भगवत भक्त वर्ण और आश्रमों से परे होता है वह सबका गुरु और पूजनीय होता है उससे बढ़कर कोई भी नहीं होता किंतु वह भक्त होना चाहिए मैं अधम भला भक्तिभाव क्या जानूँ मुझे तो भगवान में तनिक भी प्रीति नहीं मैं तो संसारी गर्त में फंसा हुआ नीच विषय पुरुष हूँ कालीदास जी ने कहा सचमुच सच्चे भक्त तो आप ही हैं जो आप अपने को भक्त मानकर सबसे अपनी पूजा कराता है अपने भक्तिभाव का विज्ञापन बांटता फिरता है वह तो भक्त नहीं दुकानदार है भक्त के नाम पर पूजा प्रतिष्ठा खरीदने वाला बनिया है सच्चा भक्त तो आपकी तरह सदा अमानी अहंकार रही सदा दूसरों को मान प्रदान करने वाला होता है उसे इस बात का स्वप्न में भी अभिमान नहीं होता कि मैं भक्त हूँ यही तो उसकी महत्ता है आप छिपे हुए सच्चे भगवत भक्त हैं हीन कुल में उत्पन्न होकर आपने अपने को छिपा रखा है फिर भी भक्ति ऐसी अलौकिक कस्तूरी है कि वह कितनी भी क्यों न छिपाई जाए सच्चे पारखी तो उसे पहचान ही लेते हैं कृपा करके अपने चरण धूल से मेरे अंग को पवित्र बना दीजिए इस प्रकार कालिदास जी बहुत देर तक उनसे आग्रह करते रहे किंतु झाड़ू भक्त ने उसे स्वीकार नहीं किया अंत में वे दोनों पति पत्नी को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करके उनसे विदा हुए झाड़ू भक्त शिष्टाचार के अनुसार उन्हें थोड़ी दूर घर से बाहर तक पहुँचाने के लिए उनके पीछे पीछे आए जब कालिदास जी ने उनसे आग्रहपूर्वक लौट जाने को कहा तो वे लौट गए कालिदास जी वही खड़े रहे झाड़ू भक्त जब अपनी कुटिया में घुस गए तब जिस स्थान पर उनके चरण पड़े थे उस स्थान की धूली को उठाकर उन्होंने अपने संपूर्ण शरीर पर लगाया और एक और घर के बाहर छिपकर बैठ गए रात्रि का समय था झाड़ू भक्त की स्त्री ने अपने पति से कहा कालिदास जी ये प्रसादी आम दे गए हैं उन्हें भगवत अर्पण करके पा भक्त का दिया हुआ प्रसाद है इसने पाने से इसे पाने से कोटि जन्मों के पाप कटते हैं झाड़ू भक्त ने उल्लास के साथ कहा हाँ हाँ उन आमों को अवश्य लाओ उनके पाने से तो श्री कृष्ण प्रेम की प्राप्ति होगी पति की आज्ञा पाते ही पति पतिपरायणा पत्नी उन आमों की टोकरी को उठा लाए झाड़ू ने मन से ही आमों को भगवान को अर्पण किया और फिर उन्हें प्रसाद समझकर कर पाने लगे उनके चूस लेने पर जो बसता उसे उनकी पतिभ्रता स्त्री चूसती जाती और गुठली तथा छिलकों को बाहर की ओर फेंकती जाती पीछे छिपे हुए कालीदास जी उन गुठलियों को उठा उठाकर चूसते और उनमें वे अमृत के समान स्वाद का अनुभव करते इस प्रकार भक्तों के उच्छिष्ट प्रसाद को पाकर अपने को किदार्थ समझ वे बहुत ही रात बीते अपने घर आए इस प्रकार की इनकी भक्तों के प्रति अनन्न्य श्रद्धा थी एक बार गौड़ी भक्तों के साथ वे भी नीलाचल में प्रभु के दर्शनों के लिए पधारे इनके ऐसे भक्तिभाव की बातें सुनकर प्रभु इनसे अत्यधिक संतुष्ट हुए और इन्हें बड़े ही सम्मान के साथ अपने पास रखा महाप्रभु जब जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शनों के लिए जाते तब सिंह द्वार के समीप वे एक गड्ढे में पैर धोया करते थे गोविंद उनके साथ ही जाता था प्रभु ने कठोर आज्ञा दे रखी थी कि यहाँ हमारे पादोदक को कोई भी पान न करे इसलिए वहाँ जाकर प्रभु के पादोदक पान करने का साहस किसी को भी नहीं होता था किंतु भक्तों का पादोदक और भक्त भुक्त अन्य ही जिनके साधन का एकमात्र बल है वे कालीदास जी भला कब मानने वाले थे वे निर्भीक होकर प्रभु के समीप चले गए और उनके पैर धोए हुए जल को पीने लगे एक चुल्लू पिया प्रभु चुपचाप उनके मुख की ओर देखते रहे दूसरा चुल्लू पिया प्रभु थोड़े से मुस्कराये तीसरा चुल्लू पिया प्रभु जोरों से हंस पड़े। चौथा चुल्लू के लिए जो ही उन्होंने हाथ बढ़ाया तो ही प्रभु ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहने लगे बस बहुत हुआ अब फिर कभी ऐसा साहस न करना इस प्रकार अपने को बड़भागी समझते हुए कालीदास जी जगन्नाथ जी के दर्शन करते हुए प्रभु के साथ ही साथ अपने निवास स्थान पर आए महाप्रभु ने भिक्षा पाई और भिक्षा पाने के अनंतर संकेत से गोविंद को आज्ञा दे दी कि कालिदास जी को हमारा उत्शिष्ट प्रसाद दे दो प्रभु का संकेत समझकर गोविंद ने कालीदास जी को प्रभु का उत्शिष्ट महाप्रसाद दे दिया पादुदक के अनंतर प्रभु के अधरा मृत उच्छिष्ट प्रसाद को पाकर उनके प्रसन्नता का वारापार नहीं रहा धन्य है ऐसे भक्ति भाव को और धन्य है उनके ऐसे देव दुर्लभ सौभाग्य को जिनके लिए महाप्रभु ने स्वयं उच्छिष्ट प्रसाद देने की आज्ञा प्रदान की